ब्रह्मसूत्र हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा पाद तीसरा भाग दूसरा सूत्र अठारह से आगे अववा क्याख्या सूत्र अठारख्या पूर्व कार्याख्या सूत्रा श्रोत्रिया अशिष्य आचामी इत्यादी श्रुति अनग्नता सूचन का सूचन का ही अपूर्व प्राण का अंग रूप से अपूर्व का विधान करती है क्योंकि द्विजो कार्याख्या इत्यादि विधि से संपूर्ण अनुष्ठान से शुद्धि के लिए विधि प्राप्त आचमन का प्राण में भी अनग्नता विधान के लिए अनुवाद है आचामी इत्यादि श्रुति अनग्नता का ही अपूर्व प्राण का अंग रूप से अपूर्वक विधान करती है कार्यामति से संपूर्ण अनुष्ठांग्राप्त आचमन का प्राण विद्या में भी अनग्नता विधान के लिए अनुवाद है छोगा आदि बाज से नहीं प्राण संवाद में श्वान आदि परन्त प्राण का अन्न कहकर उसी का जल वस्त्र है ऐसा कहते हैं और इसके अनंतर छंदोग तस्मा इसी से भोजन करने वाले पुरुष भोजन के पूर्व और पश्चात आच्छादन करते हैं ऐसा कहते हैं नहीं है तो श्रोत्रिया ऐसा जानने वाले श्रोत्रिया भोजन करने से पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन कर आचमन करते हैं इससे इसी को वे उस प्राण को अनग्न करना मानते हैं ऐसा कहते हैं तस्मादिर इसलिए ऐसा वाला भोजन के पूर्व आचमन करे तथा भोजन कर आचमन करे उसी को उस को वह उस प्राण करेग्न करता है इस शाखाओं में आचमन और प्राण का अनग्न रूप से चिंतन प्रतीत होता है उस पर विचार किया जाता है कि या उन दोनों का विधान किया जाता है अथवा आचमन का वा केवल अनग्नता चिंतन का ही तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी दोनों का ही विधान किया जाता है किस इससे कि दोनों का ही अवगम होता है और अपूर्व होने से ये दोनों भी विधि के योग्य है अथवा केवल आचमन का ही विधान किया जाता है क्योंकि उसमें विधि बोधक विभक्ति स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है इससे ऐसा जानने वाला पुरुष भोजन के पूर्व आचमन करे तथा भोजन कर आचमन करे और अनग्नता का संकीर्तन भी उसी की स्तुति के लिए है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं आचमन विधेय नहीं हो सकता क्योंकि कार्य रूप से आख्यान है कार्य रूप से स्मृति में प्रसिद्ध जो यह आचमन शुद्धि के लिए प्राप्त है उसका अनुवाख्यान अनुवाद करता है परंतु यह श्रुति उस स्मृति की मूल होगी नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि विषय नाना भिन्न भिन्न है सामान्य विषयक स्मृति शुद्धि के लिए पुरुष मात्र संबंधित आचमन प्राप्त कराती है श्रुति तो प्राण विद्या के प्रकरण में पठित है इसलिए आचमन का ही विधान करती हुई विधान करेगी भिन्न विषय श्रुति और स्मृति में मूल मूल्य भाव नहीं हो सकता है और यह श्रुति प्राण विद्या संयोगी अपूर्व आचमन का विधान करेगी ऐसा आश्रय नहीं है कि, नहीं किया जा सकता कारण की पुरुष मात्र संयोगी पूर्व आचमन का ही यह प्रत्यज्ञान होता है इससे दोनों का विधान नहीं है दोनों का विधान होने पर वाक्यभेद हो जाएगा इसलिए जो भोजन करना चाहते हैं और जिन्होंने भोजन कर लिया है उन दोनों को ही प्राप्त हुए आचमन का अनुवाद कर एतमेव। उसी को उस प्राण को अनग्न करते हुए मानते हैं इस वाक्य से प्राण को अनग्न करने का संकल्प आचमनीय जल के प्राण विद्या के संबंधी रूप से अपूर्व उपदेश किया जाता है और यह अनग्नतावाद आचमन की स्तुति के लिए है यह कथन उचित नहीं है क्योंकि आचमन विधेय नहीं है और अनग्नता संकल्प स्वयं विधेय प्रतीक होता है परंतु ऐसा होने पर एक आचमन के एक शुद्धि प्रयोजन और दूसरा परिधान प्रयोजन इस प्रकार दो प्रयोजन स्वीकृत नहीं है कारण कि अन्य क्रिया को स्वीकार किया गया है आचमन अन्य क्रिया है वह केवल पुरुष की शुद्धि के लिए अभ्युपगत है और उसी के आचमन योग्य जल में वस्त्र संकल्प अन्य क्रिया है वही प्राण के परिधान के लिए स्वीकार की जाती है अतः दोष रहित है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह श्रुति प्रतिपादित नहीं है और शक्य भी नहीं है सब प्राण का अन्न है यह केवल अन्न दृष्टि का विधान किया जाता है अतः उसके सहचर्या से जल वस्त्र है यहाँ भी जल के आचमन का विधान नहीं किया जाता किंतु आचमन के योग्य प्रसिद्ध जल में प्राण के परिधान दृष्टि का विधान किया जाता है यह युक्त है कारण कि अर्ध विनाश का संभव नहीं है और भी आचमन करते हैं इस प्रकार वर्तमान का कथन होने से यह शब्द विधेय के योग्य नहीं है परंतु मनंते यहाँ भी तो समान वर्तमानपदेश है यद्यपि यह ठीक है तथापि दोनों में से किसी एक के अवश्य विधेयक होने पर वस्त्र का कार्य रूप से कथन होने से जल का वस्त्र रूप से अपूर्व संकल्प ही विधान किया जाता है नहीं है क्योंकि वह पूर्ववत पहले ही स्मृति से प्राप्त है ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका है और यह जो भी कहा है कि आचमन में विधि विभक्ति प्रत्यय स्पष्ट है वह भी आचमन से पूर्व प्राप्त होने से निराकृत है एत एव होने से आचमन की विधि अभिष्ट होने के कारण एक को प्राण को अनग्न करते हुए मानते हैं यहाँ पर करते हैं और इत्यादि नहीं मानते इससे माध्यम वालों के के पाठ में भी के अनुवाद से एवं मित्वम ऐसा जानने वाले को ही प्रकृत प्राण वस्त्र जानने वाला विधान किया जाता है ऐसा समझना चाहिए कहीं पर आचमन का विधान किया जाता है और कहीं पर वस्त्र विधान का यह जो स्वीकार है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि जल है इत्यादि वाक्य के प्रवृत्ति सर्वत्र एक रूप है अतः यहाँ वस्त्र विज्ञान का ही अभिधान किया जाता है आचमन का नहीं यह युक्त है अधिकरण दसवा समान सूत्र उन्नीसवा समान एवं चेदात समाने एवं चेदात सूत्रार्थ जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या एक और गुणों का उपसंहार है एवं वैसे समान एक शाखा में भी हो सकता है अभेदा क्योंकि उपास्य का अभेद है जैसे के रहस्य में नामक अंकित विद्या है उसने वह मनोमय शरीर प्रकाश रूप आत्मा की उपासना करे इत्यादि गुण सुने जाते हैं और उसी शाखा के बृहदारण्य में पुनः मनोमय पुरुषो प्रकाश ही सत्य स्वरूप है ऐसा पुरुष मनोमय है वह उस अंतर हृदय में जैसा धान अथवा है, उतने ही परिमाण वाला है, वह यह और है।, तथा यह जो कुछ है सभी से शासन करता है, इस प्रकार पढ़ा जाता है यह संचय होता है अग्नि रहस्य और बृहारण्यक इन दोनों में क्या यह एक विद्या और गुणों का उपसंहार है अथवा वे दोनों विद्याएं हैं और गुणों का उपसंहार नहीं है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी विद्या का भेद और की व्यवस्था है ऐसा प्राप्त होता है इससे, इससे की पुनरुक्ति का प्रसंग है भिन्न शाखाओं में अध्यता और वेदिता के भेद से पुनरुक्ति परिहार का एकता का निश्चय कर एक विद्या में भिन्न गुणों का अन्य विद्या में उपसंहार होता है प्राण आदि में ऐसा कहा गया है और एक शाखा में अध्यता और वेदिता का भेद न होने से पुनरुक्ति का परिहार अशक्य होने पर दूरस्थान में स्थित एक विद्या नहीं हो सकती और यहाँ एक श्रुति विद्या विधान के लिए और दूसरी श्रुति गुण विधान के लिए हो ऐसा विभाग भी नहीं हो सकता ऐसी अवस्थिति में अतिरिक्त गुणों की ही भिन्न भिन्न स्थलों में श्रुति होगी न कि समान गुणों की परंतु दोनों स्थलों में मनोमयत्व आदि समान गुणों की श्रुति है इसलिए एक दूसरे के गुणों का उपसंहार नहीं है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं जैसे भिन्न भिन्न शाखाओं की विद्या का अभेद और गुणों का उपसंहार होता है वैसे एक शाखा में भी होना चाहिए क्योंकि उपास्य का अभेद है मनोमयत्व आदि गुणों से युक्त वही एक ब्रह्म दोनों स्थलों में भी उपास्य है ऐसी हम प्रत्यभिज्ञा करते हैं और विद्या का रूप उपास्य है रूप के, के, के निश्चय कर, करने के लिए हम समर्थ नहीं है विद्या के अभेद होने पर गुणों की पृथक व्यवस्था भी नहीं है परंतु पुनरुक्ति के प्रसंग से विद्या का भेद निश्चित किया गया है नहीं ऐसा कहते हैं क्योंकि अर्थ का विभाग अर्थ का विभाग हो सकता है एक श्रुति विद्या विधान के लिए और दूसरी श्रुति गुण विधान के लिए है इस प्रकार कुछ भी अनुपन्न नहीं होता परंतु ऐसा होने पर अग्नि रहस्य में जो गुण अपठित है उन्हीं को में गृहधारण्य क्रमें सर्वशान वह यह सबका स्वामी है इत्यादि वे ही गुण पढ़ने चाहिए और जो मनोमय इत्यादि पठित है उनको नहीं पढ़ना चाहिए यह दोष नहीं है क्योंकि उसके बल से ही अन्य प्रदेश में पठित विद्या का प्रत्यभिज्ञान होता है समान गुणों की श्रुति से दूर स्थान में स्थित चांडेल्य विद्या का प्रत्यभिज्ञान कराकर उसमें ईशानत्व स्वामित्व आदि का उपदेश किया जाता है नहीं तो उसमें यह गुण विधान कैसे कहा जाएगा इस अप्राप्त अंच के उपदेश से वाक्य के अर्थवान होने पर प्राप्त अंच परामर्श नित्य अनुवाद रूप से भी उपपन्न होता है उसके से की की उपेक्षा नहीं जा सकती, इसलिए यहां एक शाखा में भी विद्या का का एकत्व और गुणों उपसंहार है, ऐसा उपपन्न होता है अधिकरण ग्यारहवा संबंधाधिकरण सूत्र बीसवा संबंधादेव देव संबंधात एवं अन्यत्र अभी सूत्रार्थ संबंधात एक शाखा में विभाग रूप से अधिक शांडिल्य विद्या में एक विद्यात्व संबंध से परस्पर गुणोपसंहार जैसे पूर्व में कहा गया है एवं वैसे अन्यत्र अन्य स्थल में सत्य विद्या में भी एक विद्यात्व संबंध से परस्पर गुणोपसंहार हो सकता है सत्यम ब्रह्म सत्य ब्रह्म है इस प्रकार उपक्रम कर वह जो सत्य है सो यह आदित्य है जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है और जो भी यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है इस प्रकार उसी सत्य ब्रह्म के अधिदैवत और अध्यात्म स्थान विशेष का उपदेश कर आवृति शरीरत्व का संपादन कर दो उपनिषदों का रहस्य नामों का उपदेश किया जाता है उसका अधिदेवत उपनिषद रहस्य नाम है अहम उसका अध्यात्म उपनिषद रहस्य नाम है यहाँ संचय होता है कि क्या विभाग से ही दोनों उपनिषदों का दोनों स्थलों में अनुसंधान करना चाहिए अथवा विभाग से ही एक अधिदैवत और एक अध्यात्म का उस पर सूत्र से ही उपक्रम करते हैं जैसे विभाग से अधित होने पर भी चांडिल्य विद्या में गुणों का उपसंहार कहा गया है ऐसे इस प्रकार के विषय में अन्य स्थलों में भी होना चाहिए क्योंकि एक विद्या का संबंध है उपक्रम का अभेद होने से और परस्पर संबंध पाठ होने से अधिदैवत और अध्यात्म रूप से अधित एक एक ही है। है, उस एक विद्या में में में में कथित धर्म उसी में क्यों न हो, क्योंकि जो आचार्य आचार्य के विषय कोई आदि वह ग्रामगत अथवा अरण्यगत आचार्य में, आचार में एकसा ही होता है इसलिए दोनों उपनिषदों की भी दोनों स्थलों में प्राप्ति है ऐसा प्राप्त होने पर समाधान करते हैं सूत्र इक्कीसवा नवा विशेषात सूत्रार्थ न दोनों उपनिषदों की दोनों स्थलों में प्राप्ति नहीं है विशेषत क्योंकि विशेष है अर्थात उपासना का, विशेष है। है उपासना का स्थान विशेष के साथ संबंध है साथ संबंध होने से स्थान विशेष के साथ उपनिबंध संबंध किस प्रकार है इस पर कहते हैं या तस्विन जो यह इस मंडल में पुरुष है इस प्रकार अधिदैविक पुरुष को प्रस्तुत कर सो उपनिषद उसका उपनिषद रहस्य नाम अह है ऐसा श्रुतिश्रवण कराती है और जो अयम जो यह दक्षिण अक्षय में पुरुष है इस प्रकार अध्यात्म पुरुष का उपक्रम कर उसका उपनिषद रहस्य नाम अहम है ऐसा श्रवण कराती है तस् यह शब्द सन्निहित का आलम्बन करने वाला सर्वनाम है इसलिए स्थान विशेष के अवलंबन से ये दोनों उपनिषद रहस्य उपदेश किए जाते हैं अतः दोनों की दोनों स्थलों में कैसे प्राप्ति हो सकती है परंतु अधिदेवित और अध्यात्म रूप से यह एक ही पुरुष है क्योंकि एक ही सत्य ब्रह्म का दो स्थानों में प्रतिपादन है हाँ यह ठीक है परंतु एक ब्रह्म के भी अवस्था विशेष के ग्रहण से उपनिषद विशेष का उपदेश होने से उस अवस्था में आए हुए ही वह उपनिषद हो सकता है और यह दृष्टांत भी है आचार्य के स्वरूप का अपाय विनाश न होने पर भी बैठे हुए आचार्य का जो अनुवर्तन कहा गया है वह खड़े हुए का नहीं होता और जो खड़े हुए का कहा गया है वह बैठे हुए का नहीं होता परंतु ग्राम और अरण्य में तो आचार्य के स्वरूप का न होने से और स्वरूप के साथ अनुबंध संबंधित धर्म में ग्राम और अरण्य प्रति विशेष न होने से दोनों स्थलों में एक स्वभाव है इसलिए वह दृष्टांत नहीं है अतः इन दोनों उपनिषदों की व्यवस्था है च सूत्रार्थ और तस्त रूपम इत्यादि श्रुति ऐसा ही दिखलाती है भाष्यार्थ और इस प्रकार के धर्मों की व्यवस्था है उनका परस्पर उपसंहार नहीं है इस विषय में ते उस ऐसे चुष्थ पुरुष चक्षुष्थ पुरुष का वही रूप है जो इस आदित्यंतर्गत पुरुष का रूप है जो उस पुरुष के पर्व गिट्टे है वही इसके पर्व है जो उसका नाम है वही इसका नाम है यह लिंग दर्शन है यह लिंग दर्शन कैसे है उसे कहते हैं अक्षी और आदित्य स्थान भेद से भिन्न परस्पर में अयोग्य को देखकर आदित्य रूप पुरुषगतिक इत्यादि से, से उपसंहार करती है इसलिए यह दोनों उपनिषद रहस्य व्यवस्थित है ऐसा निर्णय है अधिकरण बारहवा सूत्र अधिक सूत्राथ संभृतिव्या अति सूत्र संभृतिव्या्याभति व्या्या आदि विभूतियों का भी शांडिल्य विद्या आदि में उपसंहार नहीं करना चाहिए अतच क्योंकि आयतन विशेष का योग है भाष्यर्थ ब्रह्म ज्येष्ठा का कारण है ऐसे पराक्रम विशेष आशा आकाश को उत्पन्न करना निर्विघ्न समृद्ध हुए वह जेष्ठ ब्रह्म देवताओं की उत्पत्ति के पूर्व स्वर्ग में व्याप्त हुआ इस प्रकार प्राणाय शाखा वालों के खिलकांडो में वीर समृद्धि स्वर्ग व्याप्ति आदि ब्रह्म की विभूतियाँ कही जाती है और उन्ही के उपनिषद में चांडेल्य विद्या आदि ब्रह्म विद्या पढ़ी जाती है उन ब्रह्म विद्याओं में उन ब्रह्म विभूतियों का उपसंहार होना चाहिए अथवा नहीं ऐसा विचार उपस्थित होने पर ब्रह्म के संबंध से उपसंहार प्राप्त होने पर ऐसा कहते हैं समृति दिव्याप्ति आदि विभूतियों का शांडल्य विद्या आदि में उपसंहार नहीं होना चाहिए यत एव च आयतन विशेष के संबंध से जैसे कि सांडल्य विद्या में ऐसा आत्मातर हृदय यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर है इस प्रकार ब्रह्म का हृदय आयतन कहा गया है उसी प्रकार धार विद्या में भी धारम पुंडरी इस ब्रह्मपुर के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें जो सूक्ष्म आकाश है इस प्रकार ब्रह्म का हृदय स्थान कहा गया है उपकोशल विद्या में तो या एशो जो यह में पुरुष दिखाई देता है इस तरह ब्रह्म का नेत्र स्थान कहा गया है इस प्रकार तत्तत्थान में तत्त आध्यात्मिक आयतन इन विद्याओं में प्रतीत होता है परंतु समृति दिव्याप्ति आदि ये विभूतिया की है विभूति योग की इन विद्याओं में प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है इन विद्याओं में भी की जायान जायान दिवो। आत्मा विद्यालोक से बड़ा इन लोकों से बड़ा है यही आत्मा भामनी है क्योंकि संपूर्ण लोक में आदित्य चंद्र और अग्नि आदि के रूप में यही द्वीप होता है या जितना यह भौतिक आकाश है उतना ही अंतर हृदय आकाश है जो लोक और पृथ्वी ये दोनों लोक सम्यक प्रकार से इसके भीतर ही स्थित है इत्यादि श्रुतियां है और इस प्रकरण में स्थान विशेष रहित भी अन्य षोड़श कला आदि ब्रह्म विद्या है यह सत्य ही है तो भी यह विशेष है वह समृद्धि आदि के अनुपसंहार का हेतु है क्योंकि समान गुणों की श्रुति से उपस्थापित दूरस्थानों में स्थित विद्याओं में भी गुणों का होना चाहिए है। परंतु समृद्धि स्वरूप वाले होने से अन्य प्रदेश में स्थित विद्या के उपस्थापन करने में समर्थ नहीं है उसी प्रकार केवल ब्रह्म संबंध से अन्य प्रदेश वर्ती विद्या का उपस्थापन होता है ऐसा नहीं कहा जाता है कारण की विद्या के भेद होने पर भी ब्रह्म का संबंध उपन्न होता है एक ब्रह्म की भी भिन्न भिन्न विभूतियों द्वारा अनेक प्रकार से उपासना की जाती है ऐसी वीर संभति आदि के समान भेद देखने में आता है, इसलिए आदि गुणों का सांडिल्य विद्या आदि में उपसंहार नहीं है अधिकरण तेरहवा पुरुषाद्यधिकरण सूत्र चौबीसवा पुरुष विद्याव चेतरेशंडी आदि में पुरुष विद्या में जिस प्रकार पुरुष की यज्ञ रूप से कल्पना की जाती है उसी प्रकार इतरेशा चेतरीयों की पुरुष विद्या में अनामना होने से तांडी आदिगत पुरुष यज्ञर्म में उपसंहार नहीं करने चाहिए तांडी और पयंगे ब्राह्मण में पुरुष विद्या है पुरुष यज्ञ रूप से कल्पित है। उसकी आयु का तीन प्रकार से विभाग कर तीन सवन कल्पित किए गए हैं। भोजन की इच्छा आदि दीक्षा आदि भाव से कल्पित किए गए हैं। आशीर्वाद प्रयोग मंत्र प्रयोग आदि अन्य धर्म वहाँ पर समझिगत है तत्ति भी तस्व विदुषो उस ऐसा जानने वाले के यज्ञ का आत्मा है और श्रद्धा पत्नी है इस अनुवाद से किसी पुरुष यज्ञ की कल्पना करते हैं संशय होता वे तैत को में उपसंहार नहीं होने चाहिए अथवा क्या उपसंहार होने चाहिए पुरुष यज्ञ के अविशेष होने से उपसंहार प्राप्त होने पर हम कहते हैं उपसंहार नहीं होना चाहिए इससे उसके रूप का प्रत्येजान न होने से उसे आचार्य कहते हैं पुरुष विद्या और पयुष वि नहीं है उनका यज्ञ संपादन अन्य से विलक्षण देखने में आता है क्योंकि उसमें पत्नी यजमान वेद वेदी बर् रूप आज पशु ऋतविक आदि का अनुक्रम है और जो भी समन संपादन है वह भी य प्रातः मध्य सायं साय चानी जो प्रातः मध्य और साय काल है वे सवन है इस प्रकार छांदो व्यगत संपादन से विलक्षण ही है और उन दोनों विद्याओं में जो कुछ थोड़ा सा भी वरणा वृत्तत्व आदि सामने है वह भी बहुत अत्यल्प होने से अधिक विलक्षण्य से अभिभूत हुआ प्रत्यभिज्ञान कराने में असमर्थ है ऐतिरियकगत पुरुष में यज्ञत्व श्रुति नहीं है और विदुषो यज्ञ ये दोनों सामानकरण्य ठष्ठी नहीं है विद्वान ही जो यज्ञ है उसका इस प्रकार क्योंकि पुरुष मुख्य यज्ञ नहीं है किंतु विद्वान जो यज्ञ है उसका इस प्रकार ये दोनों षठी व्यधिकरण में है कारण कि पुरुष में मुख्य यज्ञ संबंध होता है व्यवस्था हो सकने पर मुख्य अर्थ का ही आश्रय होना चाहिए गौण नहीं आत्मा यजमान आत्मा यजमान है यह भी पुरुष में यजमानत्व करता हुआ से ही उसमें यज्ञत्व उस आत्मा आदि में यजमान आदि भाव के प्रतिपादन की इच्छा रखने वाले के मत में वाक्यभेद हो जाएगा और संन्यास सहित आत्मविद्या का पूर्व में उपदेश कर अनंतर तस्व विदुष इत्यादि अनुक्रमण को देखते हुए यह श्रुति शेष ही है स्वतंत्र नहीं है ऐसा हम जानते हैं और ब्राह्मणों महिमा को प्राप्त होता है इस प्रकार दोनों अनुवाकों का एक ही फल हम उपलब्ध करते हैं दूसरों की पंगी और दांडियों की पुरुष विद्या श्रुति तो किसी अन्य शेष अंग नहीं है ऐसा जो ऐसे जानता है वह एक वर्ष जीवित रहता है इस प्रकार यह श्रुति आयु की अभिवृद्धि फल वाली है क्योंकि ऐसा सम्यहार उच्चारण है इससे सिद्ध होता है कि अन्य शाखाओं में अजित आशीर्वाद मंत्र आदि पुरुष विद्या के धर्मों की दैत्य में प्राप्ति नहीं है अधिकरण चौदाहवा वेदाध्याधिकरण सूत्र पच्चीसवा वेदात, इन मंत्रों और कर्मों का विद्या में नहीं होना चाहिए क्योंकि वेद आदि अर्थ का भेद है। अथर्विण को अथर्व आथर वेदियों के उपनिषद के आरंभ में सर्व प्रविध्य हे देव मेरे शत्रु के सब अंगों को चिन्ह भिन्न कर विशेषता हृदय को विदीर्ण कर शिराव को तोड़ डाल मस्तक का सर्व ओर से नाश कर इस प्रकार मेरा शत्रु तीन प्रकार से छिन्न भिन्न हो इत्यादि है और तांडो के उपनिषद के आरंभ में देव सविता हे विश्व प्रकाशक हे उत्पत्ति का हेतुभूत सूर्य देव तुम यज्ञ और यज्ञपति को उत्पन्न करो इत्यादि मंत्र पाठ है श्यापनिषद के, के आरंभ में श्वेताशो श्वेताश्वाले हे इंद्र तुम हरित मणि के समान नील हो इत्यादि श्रुति है और तेत्तिरियों को, उपनिषद के, के आरंभ में मित्र आदित्य हमारे हमारे लिए सुख कर हो, हमारे लिए सुख कर हो, हो, वरुण इत्यादि मंत्र है। वा जाका वालों के देवाह पूर्व काल में, में इंद्र आदि देवता सत्र याग करने को बैठे इत्यादि प्रवर्गीय ब्राह्मण पढ़ा जाता है कवशतियों तो के भी ब्रह्म वग्निष्टोम ब्रह्म है जिस दिन में वह किया जाए वह दिन भी ब्रह्म है ब्रह्म से वह ब्रह्म को प्राप्त होता है जो उसे दिवस में कर्म करता है वह अमृत को प्राप्त होता है इस प्रकार अग्निष्टो ब्राह्मण है क्या यह सब प्रविद्य आदि मंत्र और प्रवर्ग आदि कर्म विद्याओं में उपसंहार करने चाहिए अथवा उपसंहार नहीं करने चाहिए इस प्रकार हमें विचार करते हैं तब तो हम हमें क्या प्रतीत होता है पूर्व पक्षी इनका विद्याओं में उपसंहार ही है किस से? हम सन्निधि के सामर्थ्य से विधान का अनुमान करेंगे क्योंकि सन्निधि के प्रयोजन प्रयोजन वत्व संभव होने पर बिना कारण उनका उसका अवलंबन न करना युक्त नहीं है परंतु इन मंत्रों में विद्याभिषय कुछ भी सामर्थ्य हम नहीं देखते हैं और प्रवर्ग आदि कर्म जो अन्य प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त है वे विद्या रूप प्रयोजन के लिए भी है ऐसा हम कैसे समझे यह दोष नहीं है उन मंत्रों में विद्याभिषय भी कुछ सामर्थ्य की कल्पना की जाती है क्योंकि हृदय आदि का संकीर्तन है उपासनाओं में प्राय हृदय आदि का स्थान आदि भाव से उपदेश किया गया है और उसके द्वारा हृदय प्रविध्य इस प्रकार के मंत्रों को उपासना अंगत्व अंग है उपासनाओं में भी भू इस पुत्र के साथ में भूलोक को प्राप्त होता हूँ इत्यादि मंत्रों का विनियोग देखा गया है इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त तो होते हुए प्रवर्गीय आदि कर्मो का विद्या में विनियोग वाजपेय में बृहस्पति सब के समान अविरुद्ध है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं इन मंत्रों और कर्मों का विद्या में उपसंहार नहीं है किससे वेद आदि अर्थ का भेद होने से हृदय इस के के में इसलिए उन मंत्रों में उन विद्याओं के साथ संबंध होने के सामर्थ्य नहीं है परन्तु हृदय का उपासनाओं में उपयोग होने से उनके द्वारा उपासना के साथ संबंध उपन्यस्त है नहीं ऐसा कहते हैं हृदय संकीर्तन मात्र के इस प्रकार के उपयोग की भले किसी प्रकार कल्पना की जाए परंतु यह नहीं, नहीं होता क्योंकि यह अभिचार विषय अर्थ है इसलिए सर्व प्रविध्य चतु के सब अंगों का विलिर्ण कर इस मंत्र का अभिचारिक कर्म के साथ संबंध है उसी प्रकार देव सबिता प्रसुव य इस मंत्र का लिंग से यज्ञ कर्म के साथ संबंध संबंध है उसका विशेष तो अन्य प्रकार से अनुसंधान करना चाहिए इसी प्रकार अन्य कुछ कुछ कुछ मंत्रों का का का भी लिंग से कुछ का वचन से कुछ का से वचन अन्य अन्य प्रमाण प्रकरण ऐसे अर्थों में विनियोग हुआ है और रहस्य उपनिषद में पठित होते हुए भी संधि मात्रा से उनका विद्याशेषत्व उपपन्न नहीं होता क्योंकि श्रुतिलिंग वाक्य श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या के समवाय एक ही विषय में यथा संभव एक से अधिक का समावेश प्राप्त होने पर पूर्व पूर्व की अपेक्षा पर दुर्बल होता होता है होता है बाधित क्योंकि अर्थ अंगांगी निर्णय रूप विनियोग को बोधन कराने में व्यवहित होने के कारण विलंबित हो जाता है इस सूत्र में श्रुति आदि से सन्निधि दुर्बल है ऐसा पूर्व ग्रंथ में कहा गया है इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवर्ग आदि कर्म भी विद्या के शेष नहीं हो सकते क्योंकि इनकी विद्या के साथ किंचर्थता नहीं है और वाजपेय वाजपेये याग कर बृहस्पति सब नामक याग करे इस प्रकार वाजपेय में तो बृहस्पति सब का अन्य विनियोग स्पष्ट है और यह एक प्रवर्ग कर्म एक बार उत्पन्न होकर बलवान प्रमाण से एकत्र विनियुक्त हो पुनः उसका दुर्बल प्रमाण से अन्यत्र भी विनियोग हो यह युक्त नहीं है क्योंकि दो प्रमाणों में विशेषता ग्रहित न होने पर तो ऐसा होगा परंतु बलवान और दुर्बल दो प्रमाणों के विशेषता नहीं हो सकती कारण कि और दुर्बलत्व विशेष है इसलिए इस प्रकार के मंत्रों में अथवा कर्मों में संधि पाठ मात्र से विद्याशेषत्व की आशंका नहीं करनी चाहिए अरण्य में उनका अनुवचन आदि समान धर्म होने से केवल संनिधि में पाठ है ऐसा संतोष करना चाहिए अधिकरण अक्रवा हान्याण सूत्र छब्बिस हानौ तो उपायन शदशेष कुशा छंदस्तुपगानवुक्त हानौ तो उपाय शेष कुशा छंदस्तुपगानवूत्र हानौ जिन श्रुतियों में ब्रह्म ज्ञानियों के अंत समय में तू केवल पाप की हानि सुनी जाती है वहां पर पुत्र आदि के द्वारा दाया आदि उपायन का भी उपादान करना चाहिए उपायन शब्द शेषत्वाद क्योंकि उपायन शब्द हान शब्द के अंग रूप से कहा गया है कुशा छंद स्तुतिपगानवत इसे पूर्व मीमांसा से प्रतिपादित कुशा छंद स्तुति और उपगान के समान समझना चाहिए तदुक्तम कारण कि अभी तो वाक्यशेषत्वाद इस जयमनी सूत्र में ऐसा ही कहा गया है अथवा हानि शब्द विधून अर्थ में ही समझना चाहिए क्योंकि उपायन शब्द के समीप पठित विधून शब्द विधूनन शब्द, विधून शब्द उपायन शब्द का अंग है इसने पूर्व के समान कुशा आदि दृष्टान्त दिया गया है अश्व अश्व जिस प्रकार अपने रोए झाड़कर रोम कंपनन द्वारा और आदि दूर कर निर्मल हो जाता है झाड़ कर तथा राहुल के मुख से निकले हुए चंद्रमा के समान अनर्थ के आश्रयभूत इस शरीर को त्याग कर हो ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ ऐसी तांडियों की श्रुति है तथा विद्वान उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर प्राप्त हो जाता है ऐसी को की है और तस्य पुत्रा दुप उसके मृत विद्वान के पुत्र शिष्य धन को प्राप्त करते हैं श्रद्ध पुण्य कर्म और शत्रु पाप कर्म को प्राप्त करते हैं इसी प्रकार शाक्ययनियो की श्रुति है और तत्सुकृत दुष्कृत शरीर त्याग के समय विद्वान उस विद्या बल से सुकृत और दुष्कृत का त्याग करता है उसके प्रिय बंध सुकृत को और को प्राप्त होते हैं ऐसी कौशित की की श्रुति है वाक्यों में कहीं पर सुकृत और दुष दुष्कृत के त्याग की, की श्रुति है कहीं पर उन दोनों के ही विभाग से प्रिय और अप्रिय पुरुषों से ग्रहण की श्रुति है और कहीं पर तोहान और उपायन दोनों का भी श्रवण है उसमें जहाँ दोनों की श्रुति है वहां तो कुछ भी वक्तव्य नहीं है परंतु जहाँ ग्रहण की ही श्रुति है और त्याग की नहीं है वहां भी अर्थ से ही त्याग प्राप्त हो जाता है क्योंकि दूसरों से अपने स्वीकृत और के के जाने पर तो उसका त्याग आवश्यक है परंतु जहाँ केवल त्याग का ही श्रवण है उपायन ग्रहण का नहीं है वहाँ ग्रहण प्राप्त होता है कि नहीं ऐसा संदेह प्राप्त होने पर ग्रहण का श्रवण न होने से ग्रहण प्राप्त नहीं होता अन्य शाखा में ग्रहण का श्रवण अन्य है विद्यान पर आवश्यक हान से उपायन का आक्षेप किया जाए इससे हान में उपायन की प्राप्ति नहीं है सिद्धांति ऐसी शंका के प्राप्त होने पर कहते हैं हानो द्वितीय इस श्रुति में केवल हान के श्रीमान होने पर भी उपायन का सन्निपात होना युक्त है, क्योंकि उपायन हान का शेष है।, शब्द, शब्द है इसलिए अन्य शाखा में केवल हान शब्द की श्रुति होने पर भी उपायन की अनुवृत्ति होती है और जो यह कहा गया है कि श्रुति न होने से विद्यांतर का विषय होने से अनावश्यक होने से उपायन का सं्यपात प्राप्त नहीं है इस कहते हैं यदि एक स्थान में ते है अन्य शाखा में ले जाने की इच्छा हो तो यह उत्तर हो सकती है परंतु तो त्याग अथवा उपायन ग्रहण रूप से नहीं कहा जा सकता है किंतु इन दोनों का केवल विद्या की स्तुति के लिए संकीर्तन है ऐसी महाभाग्य विद्या है जिसकी सामर्थ्य से इस विद्वान के संसार के कारणभूत सुकृत और दुष्कृत छूट निवृत्त हो जाते हैं वे इस और द्वेषी में प्रवेश करते हैं स्तुत्यर्थक इस संकीर्तन में हान के अन्तर भावी रूप से उपायन के कहीं पर होने से अन्य शाखा में भी हान के श्रुत होने पर स्तुति लाभ के लिए उपायन की अनुवृत्ति मानी जाती है और एक अर्थवाद की अपेक्षा से अन्य अर्थवाद की प्रवृत्ति एक विंशो इस लोक से वह आदित्य निश्चय ही है इत्यादि में प्रसिद्ध है क्योंकि द्वादश्यमासा हा। द्वादश्यमासा ये तीन और के लिए दो त्रिष्ठुभ होते हैं इत्यादि वादों में भी इंद्रिय ही है इत्यादि अन्य स्थानांतर अर्थवाद की अपेक्षा देखी जाती है विद्या होने से इस उपायन वाद में, कृत, से कैसे जाते है? इस प्रकार में शब्द पद का उच्चारण करते हुए सूत्रकार सुद्र करते है कि हान में उपायन की अनुवृत्ति स्तुति के लिए ही है यदि गुणों के उपसंहार की विवक्षा होती तो उपायन अर्थ की हान में अनुवृत्ति कहते इसलिए गुण उपसंहर विचार के प्रसंग से स्तुति के लिए उपसंहार का प्रदर्शन करने के लिए यह सूत्र है कुशा छंद स्थितुपगानवत कुशा छंद स्तुति और उपगान के समान इस उपमा का ग्रहण है जैसे कुशा वनस्पत्या हे कुश तुम वनस्पति से उत्पन्न हुए हो तुम हमारी रक्षा करो इस भवियोग की श्रुति में कुशों की समान रूप से वनस्पति से उत्पत्ति रूप से श्रवण होने पर शाक्योग का औदम्बरा कुशाह उदम्बर से उत्पन्न हुए कुशा इस प्रकार विशेष वचन के श्रवण से उदम्बर से उत्पन्न हुए कुश कुशों का आश्रवण किया जाता है जैसे देवचंद और असुरछंद का समान रूप से पूर्वापर प्रसंग होने पर देवचंदासी पुर्वाणी देवचंद पूर्व ऐसी पंगियो की श्रुति से प्रतीत होता है और जैसे षोडशी के स्त्रोत्र में कुछ को काल विशेष प्राप्त न होने पर समय सूर्य आधे सूर्य के अस्त होने के समय षोडशी सूत्र करना चाहिए ऐसी ऋचा का अध्ययन करने वालों की श्रुति होने से काल विशेष प्रतीत होता है और जैसे कोई उपगान विशेष रूप से कहते हैं और भाल भी विशेष रूप से उपगान कहते हैं जैसे इन कुशल आदि में अन्य श्रुति स्थित विशेष का अन्वय है वैसे ही हन में उपायन का अन्वय है ऐसा अर्थ है इस श्रुतिकृत विशेष का अन्य श्रुति में स्वीकार न करने वाले को सर्वत्र ही विकल्प हो जाएगा गति व्यवस्था के होने पर वह विकल्प उचित नहीं है द्वादश अध्याय वाले पूर्व में ग्रंथ में अपितु दीक्षितो न दाती न जुहोती न पचती दीक्षित को दान नहीं करना चाहिए होम नहीं करना चाहिए और पाक नहीं करना चाहिए ऐसी श्रुति है उसे से से से प्रतिदिन दान करना चाहिए इसका न तो इस वाक्य शेष भिन्न का है क्योंकि यदि न हो तो प्रतिषेध में विकल्प होगा वह अन्याय है ऐसा कहा गया है अथवा इन्हीं विधून श्रुति योग के विषय में इस सूत्र से यह विचार करना चाहिए क्या इस विधून वचन से स्वृत अर्ध के हान का किया जाता है अथवा अन्य अर्थ का संचय होने पर ऐसा प्राप्त होना चाहिए कि शब्द हान का अभिधान नहीं करता क्योंकि धुंज कंपने धुंज धातु का अर्थ कंपन है ऐसा पाणिनिकी ऐसा की स्मृति है और दो धूयन्ते ध्वजाग्राणि ध्वजा दोजा के अग्रभाग बार बार हिलते हैं इस प्रकार वायु द्वारा चलायमान ध्वजा के अग्रभागों में विधूनन शब्द का प्रयोग देखने में आता है इससे चालन ही विधूनन अभिहित है सुकृत और दुष्कृत का चालन तो कुछ समय तक फलकीय प्रतिबंध से अभिहित है ऐसा पूर्व प्राप्त कर निराकरण करना चाहिए यह विधून शब्द हान में योग्य है क्योंकि उपायन शब्द का शेष है कारण कि दूर से परिग्रहित होने वाले अत्यक्त सुकृत दुष्कृत दुष्कृत का का अन्य अन्य अन्य से से से उपायन उपायन नहीं नहीं हो सकता यद्यपि और मुख्य रूप संभव होता तो भी उसके संकीर्तन से उसके अनुकूल हान ही विधून है ऐसा निर्णय किया जा सकता है विधुनन की सन्निधि में कहीं पर भी श्रेयमाण उपायन कुशल छंद स्तुति और के समान विधुनन श्रुति से सर्वत्र मान होता हुआ सर्वत्र निर्णय का कारण संपन्न होता है और सुकृत दुष्कृत का ध्वजा के अग्रभाग के समान मुख्य चालना नहीं हो सकता क्योंकि वे अद्रव्य है अश्व रुज का करने वाला त्याग करता हुआ उसके साथ जीर्ण रोमो को भी झाड़ता है इस विषय में अश्व इव जैसे अश्वरोमो का विधूलन करता है वैसे विद्वान पाप का विधूलन कर ऐसा ब्राह्मण है धातुओं के अनेक अर्थ स्वीकार करने से उक्त स्मृति के साथ विरोध नहीं है तदुत्तम तो वह कहा गया है इसका व्याख्यान हो चुका है अधिकरण सोलहवांपरायाधिकरण सूत्र 27 और 28, सूत्र 27 सांपराय तथा तथा ही अन्ये। तर्त देह तर्तव्याग के समय विद्या की सामर्थ्य से हानि होती है तर्तव्यावात क्योंकि विद्वान को कुछ मध्य में प्राप्तव्य नहीं है ही क्योंकि अन्य अन्य शाखा वाले इन रोमानी विधुय पापम तथा ऐसा ही कहते हैं देवयान मार्ग से के के प्रस्थान करने के का अर्ध मार्ग में की शाखा वाले पुरुष सुकृत मार्ग को प्राप्त कर अग्नि लोक को प्राप्त होता है ऐसा आरंभ कर स आगती थी वह विरजा नदी को प्राप्त होता है उसे मन से ही लांग जाता है उसे सुकृत दुष्कृत का त्याग करता है यहाँ श्रुति के अनुसार उस सुकृत दुष्त का अर्धमार्ग में ही वियोग वचन समझना चाहिए अथवा आरंभ में ही देह से प्रयाण करने पर ऐसा विचार प्राप्त होने पर श्रुति प्रामाण्य से श्रुति के अनुसार प्राप्ति प्रसक होने पर सूत्रकार कहते हैं सांपराय सांपराय समय में गमन काल में देह से निकलने पर विद्या के सामर्थ्य से यह सुकृत दुष्कृत हान होता है ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं उसका हेतु तो कहते हैं भावत विद्या से ब्रह्म की दुष्कृत द्वारा कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है जिसके लिए कुछ एक क्षणों के लिए सुकृत और दुष्कृत के क्षीण होने की कल्पना की जाए परंतु उनका विद्या से विरुद्ध फल है अत विद्या के सामर्थ्य से उन दोनों का क्षय होता है और वह विद्या जब फलाभिमुख होती है तब उनका क्षय होना युक्त है इसलिए देहपात से पहले ही वर्तमान यह सुखृत दुष्कृत क्षय पश्चात पढ़ा जाता है इसलिए अन्यतांडी और शाक्य यानी शाखा वाले भी अश्व इव जैसे अश्वरोम झाड़ देता है वैसे विद्वान पाप मुक्त होकर और तस् दायमु उस वृत विद्वान के पुत्र शिष्य धन ग्रहण करते हैं सुहृत पुण्यकर्म और द्वेशी पाप कर्म ग्रहण करते हैं इस प्रकार पूर्वावस्था में ही सुकृत दुष्कृत की हानि कहते हैं सूत्र अठाईसवा छंदत उभया विरोधात छंदत उभया विरोधात सूत्रार्थ छंदत जीवित पुरुष अपनी इच्छा से विद्या का अनुष्ठान कर सकता है इससे उसका कर्म क्षय भी जीवन काल में होगा उभधक इस प्रकार उपबत्ति और तांडे आदि श्रुति दोनों के साथ विरोध नहीं होगा देह से निष्क्रमित देवयान मार्ग से प्रस्थान करने वाले पुरुष के सुकृत दुष्कृत का क्षय यदि अर्धमार्ग में स्वीकार किया जाए तो देहपात होने पर सुकृत दुष्कृत क्षय के हेतुभूत यमनियम सहित विद्या के अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न में अपनी इच्छा से अनुष्ठान की उपत्ति न होने के कारण उससे होने वाली सुकृत दुष्कृत क्षय की अनुपत्ति ही होगी इससे गुरु में में साधका में अपनी इच्छा से उसका अनुष्ठान होना चाहिए और अनुष्ठान पूर्वक सुकृत दुष्कृत का हान है ऐसा समझना चाहिए इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक की उपपत्ति तांडी और शाट्य दोनों श्रुतियों की संगति होगी अधिकरण सत्रहवा गरर्थविकूत्रवती गरर्थवत्मु यथाथ ही विरोध गर्थत्व उभयथ अथथ हि विरोध सूत्र गि देवयान मार्गकी मार्ग अर्थवत्ता अर्थ उभयथा विभाग से हो सकती है गुण विद्या में देवयान मार्ग है निर्गुण विद्या में नहीं है अन्यथा यदि मार्ग का सर्वत्र उपसंहर करे तो विरोध विद्वान पुण्य पापे विधूय इत्यादि श्रुति से विरोध होगा कहीं पर पाप के हान की सन्निधि में देवयान मार्ग की श्रुति है और कहीं पर नहीं है यहाँ संजय होता है कि क्या हान में समान रूप से ही देवयान मार्ग का सं्यपात है अथवा विभाग से कहीं पर सं्यपात होता है और कहीं पर नहीं होता जैसे हान में समान रूप से उपायन की अनुवृत्ति कही गई है वैसे देवयान की अनुवृत्ति भी होनी चाहिए सिद्धांति जिसके प्राप्त होने पर हम कहते हैं गति का देवया देवयान मार्ग का अर्थवत्व उभयथा विभाग से होना चाहिए कहीं पर अर्थवती गई गति है और कहीं पर नहीं अविशेष से सर्वत्र गति नहीं है अन्यथा अविशेष से कि इस गति के अंगीकार करने पर तो विरोध होगा पुण्यपापे, विद्वान पाप को दोनों को त्याग कर निर्मल हो परमसाम में ब्रह्म को प्राप्त होता है इस श्रुति में अन्य देश प्रापक गति विरुद्ध है क्योंकि गति आदि रहित ब्रह्म स्वरूप देशांतर में कैसे जाएगा और प्रापणीय परमसाम्य देशांतर प्राप्ति के अधीन नहीं है इसलिए हम यहाँ निर्गुण विद्या में गति को निष्प्रयोजन मानते हैं। सूत्र मनतेथोपलब्धे लोकवत्त गति विभाग से व्यवस्था युक्त ही है।, तो है क्योंकि अर्थ उपासनाओं में उपलब्ध होता है लोकवत जैसे लोक में सेतुवासी को ग्राम की प्राप्ति के लिए मार्ग की अपेक्षा होती है किंतु आरोग्य प्राप्ति में उसकी अपेक्षा नहीं होती वैसे यहाँ भी है कहीं पर गति प्रयोजन वाली है और कहीं पर नहीं ऐसा दोनों प्रकार का विभाग युक्ति युक्त है क्योंकि गति कारणक का प्रयोजन उपलब्ध होता है गति कारणभूत प्रयोजन पर्यंक विद्या आदि सगुण उपासनाओं में उपलब्ध होता है उनमें पर्यंकारोहण पर्यंकस्थ ब्रह्म के साथ संवाद और विशिष्ट गंध आदि की प्राप्ति इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न देशों की प्राप्ति के अधीन फल की श्रुति है वहाँ गति प्रयोजन वाली है किंतु तत्व में गति कारणभूत अर्थ की उपलब्धि नहीं है कारण की दर्शी, यहां दग्ध हो गए हैं संपूर्ण क्लेश और उनके कारणीभूत बीज अविद्या जिनके उनको महानुभावों प्रार्धभ भोग कर्म और आशय के अतिरिक्त कुछ भी फल अपेक्षण नहीं है यहां गति प्रयोजन रहित है और यह विभाग लोक व्यवहार के समान समझना चाहिए जैसे लोक में ग्राम प्राप्ति के लिए देशांतर प्रापक मार्ग की अपेक्षा होती है किंतु आरोग्य प्राप्ति में नहीं होती वैसे ही यह प्रकृत में प्रकृत में भी समझना चाहिए पुनः इस विभाग को चतुर्थ अध्याय में अधिक निपुणता से उपादन करेंगे बाद तीसरा भाग दुसरा समाप्त